उपस्थित धार्मिक सज्जनों प्रातः काल की पावन बेला में अब हम ईश्वर की उपासना के लिए अपने आप को सुसज्जित करेंगे अच्छी प्रकार से आसन लगाइए सीधे होकर बैठना है आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए शरीर में कोई खिंचाव तनाव ना हो ईश्वर की स्मृति बनाए आज हम संध्या के मंत्रों पर अधिक समय लगाएंगे अधिक समय देने का प्रयास करेंगे संध्या के मंत्रों का जो अर्थ है उसे संक्षेप में या भाव रूप में कुछ भाव रूप में हम उसमें भी कुछ समय लगाएंगे अपने मन का निरीक्षण करें मन को शांत एकाग्र करें प्रभु के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करना है ईश्वर को पुकारना है ईश्वर से मिलना है बास भरेंगे ओ स अंदर लेना है मन को शांत बनाना है एकाग्र बनाना है दूसरा प्राणायाम ओम सर्व रक्षक ओ ओम सर्वरक्षक ओ ओम सर्वरक्षक पुनः प्राणायाम करेंगे ओ सर्व रक्षक ओ स अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखना है मन को शांत बनाए एकाग्र बनाए अपने मन का निरीक्षण करें कि मन में किसी के प्रति भी द्वेष ना हो किसी के भी प्रति ईर्षा का भाव ना हो मन में पवित्र विचार हो प्रेम हो दया हो सबके कल्याण की हित की भावना हो हम सब आत्माएं हैं एक जैसी आत्मा हैं। नैमित्तिक रूप से अविद्या के कारण हम दोषों से दुर्गुणों से युक्त हो गए हैं हमें गुणों को देखना है दोषों को नहीं सबके प्रति कल्याण की हित की भावना मन में रखें मन को दया और प्रेम से और क्षमा से युक्त कर लें मन में संतोष का भाव हो जो भी कुछ मिला है ईश्वर की कृपा से मिला है उसमें संतोष रखना है और आगे पुरुषार्थ करना है दोषों को छोड़ने के लिए और गुणों को ग्रहण करने के लिए चाहे कोई भी उम्र हो चाहे कोई भी योग्यता हो इस काम के लिए सदैव पुरुषार्थ करते रहना है और जो भी कुछ मिला है जैसा परिवार मकान साथी विद्या बल उसमें संतोष रखना है और आगे पुरुषार्थ करना है मन में कोई छट पटाहट ना हो उद्विघनता ना हो उद्वेग ना हो प्रतिकार की भावना ना हो बस मन को शांत रखना है जीवन के लक्ष्य का चिंतन करें समस्त दुखों से छूटना है क्लेशों को हटाना है अविद्या को हटाना है अपने मन को पवित्र बनाना है ईश्वर से संबंध जोड़ना है ईश्वर से जो हमारे संबंध हैं उनको याद करना है ईश्वर हमारे पिता है ईश्वर हमारी माता है ईश्वर हमें ज्ञान विज्ञान देते हैं ईश्वर हमारे गुरु हैं प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है प्यार जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है ईश्वर से संबंध बनाए रखें ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाए ईश्वर हमें हर समय देख सुन जान रहे हैं ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है सांसारिक संबंधों को भुला दीजिए स्वस्मी संबंध को हटाना है मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न करें सब अनित्य है केवल ईश्वर से हमारा संबंध नित्य है ईश्वर ही हमारे सब कुछ के स्वामी हैं। ईश्वर का ध्यान करना है एक मंत्र के माध्यम से उसमें भी हमारा ईश्वर से एक संबंध बताया गया है विष्ण कर्मा पश्यत ये इंद्र सखा इंद्र सेखा हे परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं आप नाना प्रकार के कर्मों को करते हैं आप ही सृष्टि बनाते हैं सृष्टि का पालन करते हैं विनाश करते हैं हमें वेदों का ज्ञान देते हैं कर्मों का फल देते हैं हे प्रभु आपके ये अद्भुत व्रत अनुपम नियम दिव्य व्यवस्थाएं देखकर मन मुक्त हो जाता है हृदय आपका प्रशंसक हो जाता है प्रभु संसार को जब देखते हैं तो अनुमान से आपकी सिद्धि होती है आपके प्रति प्रेम होता है श्रद्धा बढ़ती है आपके गुणों गुणों को धारण करने की इच्छा होती है जिससे हम उत्तम गुणों को दया प्रेम आदि गुणों को धारण कर पाते हैं उनका स्पर्श कर पाते हैं यथोव व्रता निप पस से हे प्रभु हम आपकी कृपा से ही यम नियम आदि व्रतों को पालन करने में समर्थ बनते हैं धर्म पर चलने के लिए समर्थ बनते हैं आप ही हम जीवात्माओं के सच्चे मित्र हैं सबसे श्रेष्ठ उत्तम मित्र हैं। ईश्वर ही हमारे परम मित्र हैं हम अल्पज अल्प शक्तिमान आत्मा हैं मैं आत्मा हूं इस भाव को बनाइए मैं शरीर से पृथक हूं नित्य हूँ सदा से हूं सदा रहूंगा अपने अंदर जो दोष हैं न्यूनताए हैं उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर ये मेरे सभी दोष शीघ्र दूर कर दीजिए ये सारा संसार प्रकृति से बना है ये हमें पूर्ण सुख पूर्ण शांति नहीं दे सकता हमें ईश्वर की ओर बढ़ना है ईश्वर को प्राप्त करना है मन में संकल्प बनाइए कि हमें शीघ्र ईश्वर की ओर बढ़ना है ईश्वर के प्रति प्रेम रुचि श्रद्धा विश्वास उत्पन्न करना है ओम का जप करना है अर्थ का चिंतन करना है साथ साथ और अपने दोषों को देखना है कि हमारे अंदर कौन कौन से दोष हैं उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर हमारी रक्षा कीजिए इन दोषों से हमें शीघ्र छुड़ा दीजिए ईश्वर का मुख्य नाम ओम अर्थ है सर्व रक्षक सब दोषों से रक्षा करने वाले इस भाव को बनाना है मन ही मन अपने दोषों को छोड़ने के लिए उद्यत होना है संकल्प लेना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है ओ। क्षक प्रभु हमारे अंदर जो काम क्रोध लोक आदि दोष हैं इन सबको शीघ्र नष्ट कर दीजिए हमारे अंदर जो अविद्या रूपी महादोष है इसे शीघ्र नष्ट कर दीजिए अविद्या से हमें शीघ्र छुड़ा दीजिए दिव्य गुणों को धारण करें और अपनी बुद्धि को पवित्र बनाएं। इस भाव के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है ओ भूर्भुव स्वर्भरी आप हमारी सब प्रकार से रक्षा करते हैं भूहु आप हमारे जीवन का आधार हैं आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं भुव आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं स्व आप सुख स्वरूप हैं हे परमेश्वर हमें सांसारिक और मोक्ष सुख प्रदान कीजिए तत्सवितु आप सारे संसार को बनाने वाले हैं समस्त ऐश्वर्य को देने वाले हैं परेण्यम आप अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य हैं, आप बहुत अच्छे हैं भर आप सब क्लेशों का नाश करने वाले हैं शुद्ध हैं पवित्र स्वरूप हैं। देवस्य, आप दिव्य गुणों के दाता हैं हे परमेश्वर मुझे दिव्य गुण प्रदान कीजिए धीमही हे परमेश्वर मैं आपके दिव्य गुणों को धारण करूं आपका अच्छी प्रकार से ध्यान करूं, धियो यो न प्रचोदया हे परमेश्वर हमारी बुद्धियों को उत्तम गुणकर्म स्वभावों में प्रेरित कीजिए आपकी कृपा से हमें ऐसी सदबुद्धि की प्राप्ति हो कि शीघ्र हम आपको प्राप्त कर सके अंध्या के मंत्रों का उच्चारण करना है ओम सन्न देवी रभीष्ट आपो भवंतु पीत संयर भी हे परमेश्वर देवी आप सबके प्रकाशक हैं सबको आनंद देने वाले हैं हे परमेश्वर आपने इस प्रकृति से इस संसार को बनाया है आपह, आप सर्व व्यापक हैं अभिष्ट पीत मनोवांछित सुख के लिए सांसारिक सुख के लिए धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए मोक्ष सुख के लिए हे परमेश्वर हमारा कल्याण करिए हमें इन सुखों की प्राप्ति कराइए हम पर सुख की सब प्रकार से वर्षा कीजिए हमारा जीवन सभी प्रकार से सुखमय बने ओम वाक वाक, ओम वक् वाक् प्राण प्राण ओ चक्षुचु श्रोत्र श्रोत्र ओम नाभि चक्छु, ओम हृदय ओ कंठ शेरा ओम बाहुभ्याम यशोबल ओम कर तल कर पृष्ठे हे परमेश्वर आपकी कृपा से हमारी वाणी हमारे प्राण हमारे नेत्र हमारे कान हमारी नाभि हृदय कंठ हमारी भुजाएं स्वस्थ रहें बलवान बने हे प्रभु हमारे हाथ भी स्वस्थ रहें बलवान बने हम शुभ कर्मों को कर सकें आपकी कृपा से हमारा यश और कीर्ति बढ़े जिससे अन्यों को प्रेरणा मिले अन्य लोग भी आपकी ओर बढ़ें ओ पुना शिरसि हे सर्वरक्षक प्राणों के प्राण प्राणाधार जीवन के आधार हमारे सिर में पवित्रता हो हमारे मस्तिष्क में हमारे विचारों में हमारी बुद्धि में पवित्रता हो हम शुद्ध ज्ञान से युक्त रहें कभी भी हमारे अंदर द्वेष ईर्षा हताशा निराशा के भाव ना आवे ऐसी हम पर कृपा कीजिए ओम भुव पुनातु नेत्रयो नेत्रो हे सर्वरक्षक समस्त दुखों से छुड़ाने वाले हे परमेश्वर हमारे नेत्र में पवित्रता हो हम शुभ चीजों को देखें दूर दृष्टि वाले बने स्वुना तु कंठे हे सर्वरक्षक सुख स्वरूप प्रभो हमारी वाणी में पवित्रता हो हमारे कंठ में पवित्रता हो हम सत्य बोलें हितकारी बोलें मधुर बोलें कठोर ना बोलें ओ महा पुना तो हृदय हे सर्व रक्षक महान प्रभु हमारे हृदय को महान बनाइए हमारे मन में उदारता हो हम कंजूस ना बने हम स्वार्थी ना बने हे प्रभु हमें पवित्र मन दीजिए पवित्र हृदय दीजिए ओ जन पुना नाभ्याम हे सर्वरक्षक जगत उत्पादक प्रभो हमारी नाभि में पवित्रता दीजिए हम स्वस्थ रहें हमारी नाभि स्वस्थ रहे ओ तपुना पुनातु पादयो हे सर्वरक्षक ज्ञान स्वरूप दुष्ट विनाशक प्रभो हमारे पैरों में पवित्रता हो हमारी चाल में पवित्रता हो अर्थात हम सदैव शुभ स्थानों पर जाए अग्नि नए सुभता राय हम सुपथ पर चलें धर्म पथ पर चलें योगाभ्यास के पथ पर चलें कुमार्ग में कभी ना जाए ओ... सत्यम पुनातु पुनशिसी हे सर्वरक्षक प्रभो हे अविनाशी प्रभो आपकी कृपा से हमारे विचार सदैव उत्तम रहे हमारे मन बुद्धि में पवित्रता दीजिए ओ ख्रह्म पुना तो सर्वत्र हे सर्वव्यापक सर्व रक्षक महान प्रभो हमारे सभी अंगों में पवित्रता हो हम शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना से रहें युक्त रहें ऐसी हम पर कृपा कीजिए ओम भू सर्व रक्षक प्रभो आप हमारे जीवन के आधार हैं आप दुखों से छुड़ाने वाले हैं आप सुख स्वरूप हैं आप महान हैं आप जगत उत्पादक हैं आप ज्ञान स्वरूप हैं दुष्ट विनाशक हैं आप अविनाशी हैं अगमर्षण मंत्र पाप को नष्ट करने वाला मंत्र ऋतच सत्यं चाबिदा तपसुद्यजात ततः समुद्रो समोर्णव सुद्रादर्णवा दि संवत् अजात अहो रात्रण विदधत विश्व मिश तो सूर्या चंद्रमसौ सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवच पृथिवी चातरीक्ष मथो स्व हे सर्वरक्षक प्रभो आपने अपने अनंत सामर्थ्य से अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से वेद ज्ञान उत्पन्न किया चार वेद उत्पन्न किए आपने अपने अनंत सामर्थ्य से इस कार्य जगत को बनाया इस सृष्टि को बनाया सूर्य चंद्र तारे आकाश ये पृथ्वी ये वृक्ष वनस्पति तरह तरह की धातुएं, ये सब आपने अपने सामर्थ्य से बनाए परमेश्वर आपने ही इस सृष्टि को बनाया है और आप ही प्रलय करते हैं हे परमेश्वर आपने ही ये दिन और रात रचे हैं आप ही समय का निर्धारण करते हैं आपने ही क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल बनाए हैं आप सहज स्वभाव से इन सारे कार्यों को करते हैं आप सहज रूप से इन सबको अपने वश में रखते हैं आपने ही सूर्य चंद्र आदि को धारण किया हुआ है आप दिवलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक और अन्य सभी लोक लोकलोकांतरों को पूर्व सृष्टि के समान ही पूर्व कल्प के समान ही रचते हैं हे परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं आप न्यायकारी हैं आप हमारे राजा हैं हे परमेश्वर हम कभी भी पाप कर्मों को ना करें अन्यथा आप अत्यंत उग्र हैं रुद्र हैं भयंकर दंड देकर रुलाने वाले हैं हम अपने जीवन में सदैव सतर्क और सावधान रहें जिससे सदैव शुभ कर्मों को करें ओ सन्नों देवीर आपो भवंतु पीत संयो अभी श्रवंतुना हे सर्व परमेश्वर सबको आनंद देने वाले परमेश्वर हमें सांसारिक और मोक्ष सुख प्रदान कीजिए आपकी कृपा से हमारा जीवन सुखमय बने अपने मन से ईश्वर को सर्वत्र अनुभव करना है ओम ओ प्रचीद्निराधिपतिरसि रक्षिता शव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु वयम् हे परमेश्वर आप मेरे सामने सामने की दिशा में हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान हैं आप बंधन से रहित हैं आप प्राण और सूर्य के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहे हैं यदि यह सूर्य ना हो तो ठंड में वर्षा काल में हमें नाना प्रकार के दुखों को सहना पड़े हे प्रभु आप प्राण के माध्यम से हमारे जीवन को चला रहे हैं आप हमारी प्राण और सूर्य के माध्यम से रक्षा कर रहे हैं हे परमेश्वर आपको नमस्कार है हम आपकी आज्ञाओं के पालन करें और प्राण और सूर्य आदि का हम सदुपयोग करें हे परमेश्वर जो हमसे द्वेष करते हैं और जिससे हम द्वेष करते हैं उस द्वेष भाव को आपके न्याय पर छोड़ते हैं आप न्यायकारी हैं आप पर हमें पूर्ण विश्वास है अतः हम किसी से भी द्वेष नहीं करेंगे अपने मन में सदैव क्षमा का भाव रखेंगे प्रेम दया का भाव रखेंगे दक्षिण दिगिंद्रोधिपतिरश्चिराज रक्षिताशव तेज्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम हेभ्योस्तु येष्टम वैश्वस्त वोजं दम हे परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर आप मेरे दाई और सर्वत्र विद्यमान हैं आप इस दिशा के स्वामी हैं हे परमेश्वर आप कीट पतंग आदि के माध्यम से और ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहे हैं आपकी कृपा से ही ये पितर जन ज्ञानी जन ये डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक हमारी रक्षा करते हैं हमें सुख और सुख के साधन देते हैं हमारे दुखों को दूर करते हैं ये सब आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान बल से ही करते हैं हे प्रभु आपको नमन है इन पितरजनों को भी नमन है हम इनसे यथा योग्य लाभ ले सकें ऐसी हम पर कृपा करिए प्रतीची दिख वरुणिपतिदाकु रक्षितामोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु हे सर्वोत्तम परमेश्वर आप मेरे पीछे की, की दिशा में सर्वत्र स्थित है आप इस दिशा के स्वामी हैं अधिपति हैं है, है। प्रभु आप आपने अजगर आदि विषधर प्राणी बनाए हैं ये विषैली वायु का सेवन कर हमारी रक्षा करते हैं आपने ही अन्न आदि के पदार्थों को बनाया है आपने ही इस पृथ्वी को बनाया है इसके माध्यम से हमारी रक्षा होती है पालन होता है हे परमेश्वर आपको बारंबार नमन है हम इन समस्त साधनों का सदुपयोग करेंगे उदीची दिख सोमोिपतिवजो रक्षिताशनी ऋषव ते नमिपतिभ्यो नमो, नमो रक्षितृभ्यो नमाशुभ्यो नम एभ्योस्त येष्टम वीस्म स्तंबोजं दम हे शांति प्रदाता हे अजन्मा प्रभो आप हमारी बाई दिशा में सर्वत्र विद्यमान हैं आप इस दिशा के स्वामी हैं आप हमारी विद्युत के माध्यम से रक्षा करते हैं आपने बिजली बनाई है विद्युत बनाई है जिससे हम तरह तरह के साधनों का प्रयोग कर पाते हैं हे परमेश्वर आपको बारंबार नमन है और हम इन साधनों का सदुपयोग करें ऐसी हमें सद्बुद्धि दीजिए विष्णु ध्रुवा दिग्विष्णुराधिपति कलमाश्रीव रक्षिता भ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऐसा वेष्मोज भे दभो हे, हे सर्वव्यापक प्रभो आप हमारे नीचे भी सर्वत्र विद्यमान हैं आप, आपने तरह तरह की वृक्ष वनस्पति लता बेल आदि बनाकर हमारे जीवन का पालन करते हैं रक्षा करते हैं आपने ही नीम तुलसी गिलोय आम जाम केला अंगूर पीपल बड़ आदि वृक्ष वनस्पति औषधियाँ बनाई हैं इनके माध्यम से हमारे जीवन की रक्षा होती है इसलिए आपको बारंबार नमन है और इन सब वस्तुओं का हम सदुपयोग करें इनके गुणों को जानकर हम इनसे लाभ ले सकें ऐसी हम पर कृपा कीजिए ऊर्ध् दिगृहस्पतिरिपतिश्रो रक्षिता वर्षमीषव तेज्यो नमोधिपतिभ्यो नमो, नमो रक्षितृभ्यो नमाशुभ्यो नम ऐस्तु योस्मा वीस्म स्तोज भेद हे बृहस्पति इस ब्रह्मांड के पति सारे ब्रह्मांड के स्वामी आप हमारे ऊपर भी सर्वत्र विद्यमान हैं हे प्रभो आप शुद्ध स्वरूप हैं आपने वर्षा बनाई वर्षा के माध्यम से आप हमारी रक्षा करते हैं हे परमेश्वर आप सर्वत्र विद्यमान हैं आपकी कृपा से ही हमारा जीवन चल रहा है आपने हमें नाना प्रकार के साधन दिए हैं इन सब के लिए आपको बारंबार नमन है इन सभी साधनों के लाभों को जानकर गुणों को जानकर हम इनका सदुपयोग करें ऐसी हम पर कृपा कीजिए हे परमेश्वर इस संसार में रहते हुए हम किसी से भी द्वेष ना करें अपने मन में सदैव सबके प्रति कल्याण हित और उन्नति का भाव रखें जो भी द्वेष भाव है वह आपके न्याय पर छोड़ दें हमें आपके न्याय पर पूर्ण विश्वास है हे प्रभु आपका स्वभाव है आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं अतः हम किसी से भी द्वेष नहीं करेंगे मन में मन को ईश्वरमय करना है मन को ईश्वरमय करते हुए सर्वत्र ईश्वर की अनुभूति करते हुए अब ईश्वर की ओर नज़दीक हो जाना है उपस्थान मंत्र ईश्वर के समीप होना है ओ उद्वयम तमसस्परी स्व पश्यंत उत्तरम देव देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम हे प्रभु श्रद्धावान होकर निष्ठावान होकर आप पर विश्वास करके हे परमेश्वर हम आपको जानते हुए आपका ध्यान करते हुए आपका चिंतन मनन करते हुए हम आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएं, आपका साक्षात्कार कर ले हे परमेश्वर आप अविद्या अंधकार से रहित हैं आप सुख स्वरूप हैं आप नित्य हैं प्रलय के पश्चात भी रहते हैं आप जड़ और चेतन जगत के आधार हैं देवों के भी देव हैं आप सर्वोत्तम हैं स्व्रकाश स्वरूप हैं ज्ञान स्वरूप है, है। उदितम जात वेद समिकेतव त्रिसेस्वाय सूर्य हे परमेश्वर आप सारे जगत को उत्पन्न करते हैं आप सारे जगत को जानते हैं आप दिव्य गुणों के दाता हैं हे परमेश्वर इस संसार के रचना आदि नियामक गुण निश्चय से आपको जनाते हैं आपकी सिद्धि करते हैं आपका अनुमान कराते हैं हे परमेश्वर मैं आप पर पूर्ण विश्वास करके आपका ध्यान करता हूँ प्रभु मैं विद्या प्राप्ति के लिए जिससे मोक्ष प्राप्त कर सकूँ ऐसी विद्या प्राप्ति के लिए आपकी शरण में हूँ आपकी उपासना करता हूँ चित्र देवाना मुदगा दक्षुर्मित्रस्या वरुण से आ पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत हे प्रभु आप अत्यंत अद्भुत हैं आप विद्वानों के हृदय में प्रकट होते हैं हम भी आपकी कृपा से विद्वान बने आप काम क्रोध आदि को नाश करने के लिए सबसे उत्तम बल हैं हे परमेश्वर आप राग द्वेश से जो मनुष्य रहित है श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव से जो युक्त है उसके प्रकाशक हैं उसके मार्गदर्शक हैं हे प्रभु आप इस भौतिक अग्नि को उत्पन्न करने वाले हैं आ, आप आपने ही दीवलोक पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक को धारण किया हुआ है और इन लोकों की रक्षा करते हैं हे परमेश्वर आप जड़ जगत और चेतन जगत के आधार हैं आप सबके प्रकाशक हैं मैं यह सत्य कहता हूं यह सब सत्य है तुरहितक्षु क्रमुचरत जीवेम शरद शतम श्रृणुआम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम दीना श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शता हे परमेश्वर आप सबके दृष्टा हैं आप देवों के हितकारी हैं आप सृष्टि से पूर्व और सृष्टि के पश्चात हर समय विद्यमान हैं आप शुद्ध स्वरूप हैं सर्वशक्तिमान हैं शीघ्रकारी हैं हे परमेश्वर हम आपकी कृपा से 100 वर्ष तक और उससे भी अधिक आपकी भक्ति करते रहें आपका ध्यान करते रहें आपका चिंतन मनन करते रहें आपकी कृपा से हम दीर्घ आयु को प्राप्त करें तथा हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम आपके उपदेश को सुनें, गुरुजनों आचार्यों से हम अध्यात्म विद्या को प्राप्त करें और हे परमेश्वर हम अन्यों को आपका उपदेश करें आपकी ओर बढ़ाए हम वैदिक धर्म का प्रचार करें आर्य समाज का प्रचार करें आपकी कृपा से हम अधीन रहें निर्धन निर्बल दीनहीन दरिद्रता को प्राप्त न होवें आपकी कृपा से हम स्वस्थ सम्पन्न रहें ऐसी हम पर कृपा कीजिए भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्भुव देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत् जपो त्त्पया नैन जपोपासनाकर्मण कामोक्षाण सद सिद्धिर्भविन्न ओ नम शय च मयोभवाय चम शंकर मयस्कराय चम शिवाय शिवतराय च ओ शांतिः शांतिः शांतिः हे परमेश्वर आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपकी कृपा से हमारी बुद्धि पवित्र बने आपकी कृपा से हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि शीघ्र कर सकें हे प्रभु आपको बारंबार नमन है हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे आपके प्रति समर्पित रहेंगे हे परमेश्वर हमें समस्त दुखों से छुड़ा दीजिए ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है घर के प्रति धन्यवाद का भाव उत्पन्न करें कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम आपका कुछ ध्यान आपकी कुछ उपासना कर पाए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कृपा हम पर सतत बनी रहे प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा बढ़े चले हम रुके न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हे परमेश्वर आपकी कृपा हम पर सदैव रहे एक बार ईश्वर का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करना है फिर विराम करेंगे ओ को सादर नमस्ते आज कुछ समय अधिक हो गया इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ